नमस्कार दोस्तों मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर संडे की तरह इस संडे भी हम आप सबके साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान के साथ जिनका नाम है नीलम नागपाल जी जिनके साथ आज हम बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ खट्टे कुछ अनुभव सुनेंगे और आशा करेंगे कि हमारे लिसनर्स उनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ तो चलिए स्वागत करते हैं आज के मेहमान नीलम नागपाल जी का नीलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद नीलम जी अगर हम आज से थोड़ा समय पीछे चलें अराउंड सेवेंटी इयर्स बैक आपका बचपन आपकी टीनेज आपका स्ट्रगलिंग टाइम आपका जॉब टाइम आपके पेरेंट्स इन सब के बारे में हमें कुछ बताइए मैं मुक्सर से बिलोंग करती हूँ मेरा बर्थ मुक्सर में ही हुआ मुक्सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन ली मेरी फैमिली वेल नोन फैमिली थी सभी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध थी इतने लाड प्यार से मैं पली आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे मेरी फैमिली में हम चाचे सभी मिला करके हम नियर अबाउट 24 फोर एक ही घर के अंदर रहते थे आपकी जॉइंट फैमिली हाँ, थी माना। हाँ जी हाँ ज्वाइंट जी, फैमिली थी और सभी में बहुत प्यार था एक दूसरे से कोऑपरेशन थी पूरी की पूरी। ज्वाइंट फैमिली का तो आनंद ही कुछ और होता है इसमें कोई शक नहीं है इतनी कोऑपरेशन होती है कि एक बार मैं यहाँ छोटी ही सी बात बताऊंगी जॉइंट फैमिली की मैं जलंधर में एजुकेशन लेती थी मन कॉलेज में गई थी छुट्टियाँ हो गई सारे स्टूडेंट चले गए हॉस्टल में मैं अकेली रह गई अब इतना रोए जाऊँ रोए जाऊँ मेरे चाचा जी मैंने घर में फ़ोन किया मेरे चाचा जी उसी समय बाइक लेकर के रात के रात में वहाँ पर पहुँचे और सुबह मुझे वहाँ से लेकर के शाम तक मेरे को मेरे घर पहुंचा दिया यही होता है जॉइंट फैमिली का फायदा या इसी को ही प्यार कहते हैं हम एक दूसरे से कितनी एक दु, एक दूसरे के दुख को समझते हैं पूरी कोऑपरेशन होती है बड़ा मतलब टाइम रहता है आज के समय में जॉइंट फैमिली का सुख बहुत कम देखने को मिलता है आपकी फैमिली में आपकी ब्रदर्स सिस्टर्स आप कितने ब्रदर्स सिस्टर्स थे मेरे पांच भाई हैं मैं पांच भाइयों की इकलौती बहन हूँ क्या बात <laughs> खूब मज़े में खूब लाड प्यार सभी इच्छाएँ मेरे घर में पूरी होती थी तो आपकी जो जो प्राइमरी एजुकेशन है जैसे हम कहते हैं मैट्रिक तक क्या तो वो आपने कहाँ से पूरी की मैंने मुक्सर में गवर्नमेंट स्कूल से ही की मुक्सर के गवर्नमेंट स्कूल में तो आप कितने ब्रदर्स सिस्टर्स थे आपके रियल मेरे पाँच भाई थे और वो सब वेल well एजुकेटेड uh... हाँ जी हाँ जी एक तो डॉक्टर है मेरा बड़ा भाई तो बाकी सब जो हमारा कमीशन एजेंट का बिजनेस था उसमें सारे के सारे सेट होते गए जैसे जैसे बड़े होते गए वहाँ पर सारे सेट हो गए पेस्टिसाइड का बिजनेस था उसमें सेट हो गए फैमिली का अच्छा वेल नोन फैमिली रिनाउन फैमिली हमारी है ओके okay. आपके पेरेंट्स क्या करते थे मेरे पिताजी आपके माता मेरी मदर हाउसवाइफ वाइफ थी और मेरे फादर कमीशन एजेंट का काम करते थे ओके okay, तो वहाँ पे आप मक्सर में आप एज अ जॉइंट फैमिली सब मिलके रहते थे जॉइंट फैमिली में कितना आनंद आता था जब सब फेस्टिवल कोई होता था या कुछ कुछ भी एक हैप्पीनेस की कोई दुख हो या कोई सुख हो तो सब कैसे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं तो आज के समय में एक्चुअली ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं अगर ज्वाइंट फैमिलीज़ कहीं पे हैं भी तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें मन मुटाव होता है या उनके थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते व्यूज़ मैच नहीं करते तो वहाँ पे बहुत एक अजीब सा माहौल हो जाता है घर में तो आपके घर में कैसा माहौल था हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल था हम कम से कम 12 बहन भाई थे कज़न प्रदर वगैरह मिला के रात के समय छत पे चढ़ जाना सोना कहानियाँ सुनना सुनाना बाहर भी एक टीम हमारी थी और इसका रूप चलता था जैसे चाहते थे हम करवा के ही रहते थे इतना मज़ा आता था ना भी हर समय चलती रहती थी खूब एंजॉय करते थे कुछ ऐसी कोई शरारत जो आपको याद हो बचपन की रात के समय मेरी दादी घर के अंदर जो भुजिया था जब उनके मैं खाने के लिए बिस्कुट वगैरह आते थे वो एक अलमीरा में लॉक कर देते थे अरे हम सब लोगों को कभी भूख लगती है तो जब वो सोए होते ना तो हम झाड़ू का तिनका उठा करके धीरे धीरे धीरे धीरे चाबी को खसकाते थे अच्छा। और खसका करके क्या करना सारा भुजिया सारे बिस्कुट चट कर जाते <laughs> जब वो उठते और मतलब जब घर के अंदर कोई मेहमान आ जाता तो कहते हैं भाई लाओ भाई लाओ तो उस समय वो कहते परसों तो मंगवाया था कहाँ गया हम चुपके सी शांत होकर बैठे रहते थे फिर हार के तंग आकर के क्या कहते थे चलो भाई बाज़ार से मंगवाओ और चाय के साथ सबको खिला दो तो फिर आपकी डांट पड़ती थी जो मालूम पड़ता था कि किसने किया ये सब कुछ नहीं पता चलने देते थे <laughs> क्योंकि हर तीसरे से होते थे, थे हम यही काम करते थे उनको मालूम होता होगा कि ज़रूरी आपका ही काम है फिर <laughs> तो जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़े तो आप स्कूल आपके घर से कितना दूर होता था या कोई साधन जिससे आप जाते थे या पैदल जाते थे पैदल नहीं जाते थे मैं कार से जाती थी हाँ मेरे को दुकान से आदमी आता था ड्राइवर वो छोड़ के आता था और वही लेके आता था साथ में सहेलियों को भी सैर करवा देती थी <laughs> तो मुखसर में आपने कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई अपू टेंथ तो, तो, तो, आपने में, तो में उस समय बोर्ड्स होते थे हाँ जी हाँ जी इसमें तो कोई शक नहीं है <laughs> तो का आपका कैसा रहा बोर्ड का अच्छा रहा हम बोर्ड बड़ा सनसेरली पेपर देते तो कोई चक्ल नकल नहीं मारते थे <laughs> उस समय बोर्ड्स में आपके कितने स्कोर किया होगा आपने उस समय में ए, 65 फाइव था उस समय 65 फाइव परसेंट काफ़ी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस थी आजकल तो 90, 95 ऐसे चल रहे हैं लेकिन तब 60 की भी ले ली थे या 65 ले लेते ले थे तो, तो पेरेंट्स इतने खुश होते थे कि नहीं नहीं ठीक किया बहुत अच्छा बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो बच्चे शाबाश की लाइने लग जाती थी और क्या <laughs> एक, एक माना ये एक तरीके का ना बहुत प्लस पॉइंट होता था उस समय पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते थे पढ़ाई के लिए भी इसमें कोई शक नहीं है हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था हमने खुद अपने लिए ही जब इच्छा हुई काम करना था हमें कभी पेरेंट्स को इवन यहाँ तक नहीं पता होता था कि हम लोगों ने स्कूल में फीस दी है या नहीं दी जो हमें खर्चने के लिए पैसे मिलते थे उन्हीं से ही हम फीस दे आ जाते थे क्या बात हाँ। है हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता था इवन मेरे पापा को ये नहीं पता होता था कि मैं सेवन्थ में हूँ एट्थ में हूँ या कहीं किस क्लास में हूँ कुछ नहीं होता था सारे का सारा मेरे चाचाई का होल्ड रहता था हाँ वही मेरे स्कूल में कभी कभार जब जरूरत पड़ती तो जाते थे नहीं तो मेरे पापा को कुछ नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रही हूँ कहाँ पर हूँ उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता था क्या बात है जॉइंट फैमिली का एक प्लस पॉइंट ये भी होता है जी इसमें <laughs> तो आ, ये बहुत मतलब आज के टाइम में जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि जॉइंट फैमिली में कितना जैसे आप बताया आपने कि आपके फादर को मालूम ही नहीं होता था कि आप कौन सी क्लास में हैं आपके चाचा आपको इतना प्यार करते थे कि सब कुछ वो संभालते थे या जैसे आपने बताया कि एक बार आप हॉस्टल में अकेले थे तो वो आपको लेने आए इसमें कोई शक नहीं है बस जॉइंट फैमिली का मज़ा लेना हो तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी है जो गलतियां हो जाती हैं या जा कभी कभार गुस्सा आ जाता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसी को उसी समय भुला देने में ही जॉइंट फैमिली निपटती है यदि अपन ये कहें कि एक बात हो गई उसको खींचते चलो खींचते चलो मन के अंदर पालते चलो तो फिर जॉइंट फैमिली का कोई मज़ा नहीं है जॉइंट फैमिली का मज़ा इसी बात में है कि बात हुई रात गई बात गई बस और सुबह हंसते मुस्कराते हुए सबको मिलो हर इकट्ठे खाना खाओ पुरानी पुरानी जो बातें होती हैं उस उनमें कुछ अलग ही एक जो यूनिटी की एक खुशबू है जॉइंट फैमिली की वो आज की फैमिली में वो खुशबू कहीं गायब हो जाती है चाहे जितना भी प्यार हो लेकिन उस समय जो एक ही किचन में खाना बनना एक साथ सबने बैठ के खाना उसका एक मज़ा ही एक संस्कार जो बच्चों को मिलते हैं जॉइंट फैमिली में उस वो एक अलग ही चीज़ होती है जो आजकल के टाइम में शायद कमी है उस चीज़ की जहाँ पर जहाँ तक हम देखते हैं इसमें कोई शक नहीं है आजकल के बच्चे जो हैं वो इवन दादा दादी के प्यार से भी अचुकते हैं उनकी मेंटल ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं है हम लोगों में पेशेंस थी हंसना था खेलना था आजकल के ज़माने में बच्चों में वो हंसा हाँ, खेलना कूदना एक दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करनी बातचीत करनी अपने भावों को फीलिंग को एक्सप्रेशन देना ऐसा कुछ भी नहीं रह गया, नहीं गया। हाँ आजकल के बच्चे घर में जब प्यार नहीं मिलता तो क्या है ये दुनिया में प्यार को तलाशते हैं और जब दुनिया का प्यार तलाशते हैं तो कई बार उसका मिसयूज भी होता है हाँ तो बस मिसयूज यूज़ जब होना शुरू हो जाता है तो फिर समझो घर के अंदर तनाव ही तनाव पैदा जबकि जॉइंट फैमिली के अंदर हम लोग अपने दादा दादी के साथ बलें हैं दादा दादी का इतना प्यार होता था कि कभी माँ बाप के साथ झगड़ा होता था तो दादा दादी की गोद में बैठ के रोया भी करते थे और अपने बात भी शेयर किया करते थे वो जो शेयर करना देट इज़ ए गुड एक्सप्रेशन ऑफ अवर फीलिंग जो कि आजकल के ज़माने में खो गया है हाँ इस चीज़ की आजकल के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल की बुएँ या कहो कोई भी कहो ये कहेंगी नहीं दादा दादी के साथ बात करोगे तो आप उनकी भाषा सीख जाओगे ये सब गलत लगता है मेरे को तो दोस्तों पुरानी बातें करके पुरानी यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं हम लोग उन लम्हों को वापस से जीने लगते हैं उस एक एक पल को वापस से जीने लगते हैं तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम मिलेंगे नीलम जी से बातें करेंगे तब तक आप जुड़े रहिए आप सुन रहे हैं सलामी जिंदगी रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो इतनी शक्ति हमें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सलाम ज़िंदगी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और हमारे साथ हैं नीलम नागपाल जी जो अपने बचपन की जॉइंट फैमिलीज़ के फ़ायदे और कितनी ही मज़ेदार बातें हमारे साथ शेयर कर रही हैं तो नीलम जी जब आप आ, आ, जब आप मैट्रिक में थी जब तक आप मैट्रिक में पढ़ रहे थे तब तक आप मक्सर में थे मैट्रिक के बाद आपने जब आगे स्टडी का सोचा क्योंकि उस समय प्लस वन प्लस टू नहीं होते थे मैट्रिक के बाद सीधा कॉलेज होता था तो जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको कॉलेज जाना है तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उसके टूवर्ड्स और फिर आपने क्या किया मक्सर में ही आपने कॉलेज जॉइन किया या आप कहीं और शिफ्ट हुए नहीं मैंने मुकसर में नहीं किया क्योंकि मेरे भाइयों को ये थोड़ा सा इंसिक्योरिटी लगती थी क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ अलग था मुक्सर का बट मुक्सर तो काफ़ी डेवलप्ड सिटी मानी जाती है नहीं डवेल्प है लेकिन एजुकेशन के हिसाब से मेरे बड़े भाई की ये हार्दिक इच्छा थी कि मेरी बहन बाहर जाए वो डॉक्टर थे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ राय की उन्होंने भी अपने सिस्टर्स को तैयार किया हम तीन मतलब फैमिलीज तैयार हो गई और तीनों के तीनों हम लोग जलंधर चले गए जलंधर हमने के एम वी किया क्योंकि वहाँ पर स्टिकनेस बहुत थी आप तीन जो थी फैमिलीज आप तीनों वहाँ जलंधर शिफ्ट हो गए तो उन सब ने फैमिलीज नहीं शिफ्ट हुई हम लड़कियों ने हॉस्टल में एडमिशन लिया अच्छा, आपने हॉस्टल में एडमिशन हाँ लिया जलंधर में तो फैमिली ने आपको अलाउ कर दिया हाँ जी हाँ जी फैमिली ने अलाउ कर दिया क्योंकि मेरे बड़े भाई की यही थी कि नहीं मेरी जो सिस्टर है वो मैं उसे जलंधर में ही केएमवी में भेजूंगा तो मेरे को वहाँ पर हॉस्टल में भेज दिया गया तो हॉस्टल हॉस्टल में फा, से निकल कर, में फैमिली से अकेले रहना आपके लिए आसान था नहीं नहीं वहाँ पर और सहेलियाँ बन गई ऐसे देखते ही देखते कुछ एक दिनों के अंदर हम एक कमरे के अंदर ही हम छः थे छः लड़कियाँ एक कमरे के अंदर रहती थी तो मेरे को तो शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में रहने की आदत थी तो बड़े प्यार से रहे ऐसी कोई बात नहीं है हम एक दूसरे से पूरा कोपरेट करते थे तो हमें अच्छा लगता था घर की कभी याद आई आपको वहाँ पे हाँ हाँ बिल्कुल घर तो घर तो होता भाई तो जब घर की याद आती थी तो आप क्या करते थे कॉल करते थे कि मुझे ले जाओ या खुद चले जाते थे नहीं कॉल करने का मतलब मैं इतना फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि लैंडलाइन ही हुआ करते थे वो भी हमारे वार्डन के पास होता था वो हमारा हफ्ते के अंदर टाइम फिक्स होता था हाउ मई टाइम यू हैव यू कंटीवोट तो इसलिए यही होता था कि जब भी याद आती थी तो बस ठीक है याद करके बैठ जाओ बातें कर लो एक दूसरे के साथ क्योंकि सबकी एक जैसी कहानी थी ना हम जो भी गए थे हम सबकी एक जैसी थी तो जब आप कॉलेज में गए तो आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या थे हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस हिस्ट्री ये जनरल से सब्जेक्ट थे हुँ। हुँ। तो जो आपका ग्रुप था उन सबके सेम सब्जेक्ट्स से। हों हाँ जी हाँ जी सबके एक जैसे ही थे और सब एक जैसे ही मिल काम करते थे हम रात के समय कामन रूम होता था कॉमन रूम में बैठते थे रात को हमें डेली एक दो घंटे वहीं पे डिवोट करने पड़ते थे शाम के समय हम सब लोग खेलते थे कभी कोई गेम खेलनी कभी कोई गेम खेलनी नहीं तो प्ले ग्राउंड में ले जाते थे हमें हाँ। तो आपके कॉलेज में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी ऐसा होता है ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी एक बात होती है जो हमें लाइफ टाइम याद रह जाती है जिसे हम गांठ बांध लेते हैं कि इस बात को हम हमेशा फॉलो करेंगे कि कोई कई बार ऐसा होता है कि किसी टीचर से हमें वो बात मिलती है कई बार ऐसा होता है कोई किसी फ्रेंड से हमें वो इंस्पिरेशन मिलती है कि हम कहते हैं कि नहीं ये आदत या ये बात तो बहुत अच्छी है इसे हमने फॉलो करना है ऐसा कुछ आपके साथ आपको कुछ याद हो ऐसा कुछ हुआ हो ऐसा मेरा एमए के साथ एम में हुआ जब मैं एचएमवी में थी के से मैंने बीए किया उसके बाद मैं एच में शिफ्ट हो गई अरे एमए कर रही थी तो मेरी एक टीचर थे हिंदी एमए की मैंने काफ़ी गलतियां करती थी मैम मेरे टीचर ने मेरे को स्पेशल मिसिस बेरी थे उन्होंने बुला करके मेरे को डेली एक घंटा राइटिंग का काम करवाते मिस्टेक्स निकलवाते जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने उस साल टॉप किया कॉलेज में मतलब उनकी मेहनत उनकी लगन उनका प्यार है मेरा एक रुख ही बदल दिया मतलब उन्होंने आपके साथ मेहनत करी आपके ऊपर कोई शक नहीं उन्होंने मेहनत की मैंने भी उनके प्यार के कारण मैं भी मेहनत कर पाई शायद उनकी इतनी केयर थी कि रात को लेट तक भी बैठाए रखते थे मेरे को अपने कमरे में कहते थे नहीं जब तक ये तू काम नहीं कर लेती तब तक चूँ जाएगी नहीं और दूसरे दिन मेरे को ढेर सारी बुक्स मेरे हाथ में पकड़ा देते कि नीलम इनको पढ़ पढ़ नोट्स तैयार करके लाने हैं पता नहीं उनको मेरे में क्या नज़ार आया एम में और भी थी लड़कियां लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने मेरे को ही दिया और मेरे को ही इम्प्रूव करने के अब उसका रिजल्ट ये है कि जब भी मैं कभी कापियां चेक करती थी तो बिंदी की गलती नहीं होती थी मेरे से <laughs> मतलब मिस्टेक्स इतनी जल्दी पकड़ लेती हूँ ना हिंदी की तो मेरे को मतलब अच्छा लगा तब बिल्कुल बिल्कुल कई टीचर्स होते हैं जो सिर्फ पे के लिए नहीं बच्चे का एक्चुअल में बच्चे का फ्यूचर बचाने के लिए फ्यूचर सुधारने के लिए उन्हें पढ़ाते हैं वरना मेजॉरिटी ऐसा भी होता है कि कई टीचर्स परवाह नहीं करते हैं उन्हें लगता है बस पे मिल रही है और काम करते जाओ तो ये एक बहुत अच्छी बात है कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कई लोगों से इनफैक्ट किनों कितने लोगों को हम जानते भी नहीं हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लेसन दे जाते हैं तो जब आप कॉलेज में जब आप थे कॉलेज के बारे में अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताइए मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था दोनों कॉलेज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मतलब मेरे को टीचर से पूरा प्यार मिला वार्डन की पूरी कोऑपरेशन मिली वैसे मेरी वार्डन थी बहुत सख्त लेकिन मेरे साथ कभी उन्होंने कोई सख्ती के जैसा व्यवहार नहीं किया बड़े प्यार से ही पेश आते थे जब कभी ठीक है उन्होंने मना करते थे तो उसी समय हम लोग भी रुक जाते थे हाँ कभी कभार ये होता था कि हमारे बहुत ज़्यादा हार्दिक इच्छा होती कि हॉस्टल से निकल के थोड़ी सी शॉपिंग करके आएँ तो शॉपिंग ना करें ये तो हो नहीं सकता तो वो क्या होता था भी हम लोग ना डे टाइम कॉलेज टाइम में ही निकल जाते एक घंटा लगाया और एक घंटे या दो घंटे के बाद जो हमारा गेट में आदमी होता था उसको किया और वापस आ जाते थे उसे बोल के जाते थे कि नहीं भैया हम इतनी देर में लौट आएंगे वो भी हमारे साथ खैर कोपरेट करता था उन्हें पता था कि ये लड़कियां सन्सियर हैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे तो वो भी हम पे विश्वास करके हमें जाने देता था हाँ तो चलिए दोस्तों वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का हम वापस आएंगे फिर से ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे तब तक आप सुनते रहिए सलामी ज़िंदगी रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 स्वागत है आप सभी का सलाम ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और हमारे साथ हैं नीलम नागपाल जी जो हमें बहुत ही प्यारे अपनी ज़िंदगी के किस्से सुना रही हैं तो नीलम जी आपने अभी बताया कि कॉलेज लाइफ आपकी बहुत ही सुंदर रही कॉलेज लाइफ की आपकी स्कूल लाइफ भी आपकी जो पेरेंट पेरेंट्स की साथ आपकी लाइफ थी वो भी बहुत खूबसूरत लगी आपकी एक्सपीरियंस से ही हमें सुनने को मिल रहा है तो जब आपने कॉलेज कम्प्लीट किया उसके बाद आपके क्या प्लान्स थे आपकी फैमिली के क्या प्लान्स थे आपके टूवर्ड्स मेरी फैमिली का बस यही था कि अब लड़की ने एमए कर लिया है इसकी शादी की जाए okay. मेरी शादी भी एक अच्छी फैमिली में हो गई लेकिन देखते ही देखते तीन बच्चे हो गए हस्बैंड बड़े कोपरेटिव थे फैमिली की तरफ से मुझे बड़ा प्यार मिला आपके हस्बैंड क्या करते थे इंजीनियर थे हमारी आइसक्रीम की फैक्ट्री थी और लैंड थे कुछ समय के बाद जो मैंने बीएड की वो भी मैंने अपने ननंद की कोऑपरेशन से की मेरे हस्बैंड की यही इच्छा थी भी चलो घर के अंदर उसने बीएड एड की है तेरे लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कॉलेज चली जाया करेगी थोड़ा सा अच्छा टाइम बीत जाएगा मतलब आपने बी जो की वो आपकी मैरिज के बाद की हाँ जी हाँ जी तब मेरे दो बच्चे भी थे मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को कोऑपरेट किया मेरी ननंद ने भी मेरे को बहुत किया मैरिज के बाद भी आपको एक ज्वाइंट फैमिली ही मिली हाँ जी हाँ जी जॉ जॉइंट फैमिली मेरे पास सबसे बड़ी बहू मैं ही थी देवर भी थे ननंद भी दो थी मेरी इतनी एक ननंद डॉक्टर है अरे पूरी फैमिली की कोपरेशन रही मेरे हस्बैंड की बड़ी कॉपरेशन रही लेकिन देखते ही देखते जिंदगी पलटा खा गए फूलों की सेज से कांटों की सेज पे मैं पहुंच गई हस्बैंड की डेथ हो गई बिजनेस में लगातार घाटे चलते गए जब आप जमीन बट गई हाँ जमीन बट गई जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई एट दैट टाइम आई हैव नो मनी ये मेरी हालत थी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था और आपके बच्चे कितने छोटे थे मेरी सबसे जो बड़ी बेटी एट प्रेजेंट शीज़ अ डॉक्टर वो तब हैं फिफ्थ क्लास में थी और तीन बेटियाँ थीं लड़का कोई नहीं था आपके हस्बैंड की डेथ किस कारण से हुई हार्ट अटैक के कारण हुई हाँ अच्छे भले हमारा पिक्चर देखने का प्रोग्राम था घर के अंदर कोई भी नहीं था मेरी जो सबसे बड़ी वाली बेटी स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल गई हुई थी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो नीलम जल्दी से तैयार हो जाओ हमने पिक्चर देखने जाना है बेटी जब तक आएगी आते हुए वापसी पर लेते आएँगे मैं अभी बस त्यार ही हो रही थी कि आकर लोगों ने मेरे को बताया कि आप एक पल के लिए बाहर चलिए आपके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे मैंने कहा हाँ वो मेडिसिन लेने गए हैं सिर्फ उनको इन्फेक्शन थी तो कह मैंने कहा नहीं मैंने जाके कर क्या करना है मेरे हस्बैं ठीक थे तो मैंने जाकर वहाँ पे क्या करना है कहते नहीं एक बार चलो उनके कहने पर मैं चली गई तो सचमुच ही जब मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ पर देखा तो मैं चिल्लाती रही डॉक्टर साहब को बुलाया डॉक्टर साहब देखो देखो इनको इनको हिला के देखो इनके अंदर कहीं ना कहीं सांस चलेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था डॉक्टरों ने मेरे को तभी बोल दिया था कि जो मर्ज़ी कर लो अब इनके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कोई ताकत नहीं है जो इनके अंदर दोबारा जान डाल सके रेली रेली रेली सॉरी उसके बाद आपने उस सिचुएशन को कैसे संभाला मतलब आप भी एज उस समय को ज़्यादा तो नहीं रही होगी सिचुएशन को संभालना देखो जी ईश्वर देने वाला है उसने मेरे को बहुत हिम्मत दी एक बार तो मेरे को थोड़ा सा समय तो मेरे को लगा कि नहीं भी परेशानियों से भरा हुआ है लेकिन साथ के साथ ही सवा महीना दो महीने बीते थे कि मेरी डीएवी स्कूल में सिलेक्शन हो गई वहाँ पे मैंने जॉब जॉइन की आ, ये जलंधर की बात है जलंधर में आपने आ... मैंने अबोहर में मेरी शादी अबोहर में हुई थी अबोहर में ही मैंने जॉब ज्वाइन की अबोहर में आपने ज्वाइन किया डीएवी में हां जी हाँ जी अबोहर में ही मैंने ज्वाइन किया वहीं से मेरी टीचिंग लाइन की कहो या एज ए टीचर मेरा काम शुरू आपने डी ए वी स्कूल में टीचर ज्वाइन किया हाँ जी हाँ जी पहले मैंने टीचर ही ज्वाइन किया था अरे सारा मेरा बड़ा अच्छा रहा मेरे को स्टाफ की बड़ी कॉपरेशन रही इसी समय के दौरान कुछ समय के दौरान एक ऐसा प्रिंसिपल आया क्योंकि मैं हाउस वाइफ से जॉब में जॉइन किया था गैप काफ़ी था इसके कारण मेरे को कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था थोड़ा सा प्रिंसिपल वो फॉन्ड ऑफ गर्ल्स या फॉन्ड ऑफ ब्यूटी था कोशिश करता था कि नहीं कहीं ना कहीं मैं इस मैडम को भी ट्रैप में ले लूँ जब देखा कि वो ट्रैप में नहीं आ रहे तो वो उसने ऑफिशियली या कह लो कि मेरे को तंग करना शुरू किया टाइम टू तो टाइम लेटर्स भेजता रहता था ये आपने गलत किया ये गलत किया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी एक मन में, में कभी ये सवाल नहीं आया कि क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ आपके मन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि कहीं और ट्राई कर लेते हैं कोई और जॉब ट्राई कर लेते हैं इतना अच्छा स्कूल छोड़ के कहीं और ट्राई कम पे पर करना देट इज़ नाट पॉसिबल जब आपकी पे क्या रही होगी मैंने स्टार्टिंग में तब 720 पे किया था 720 से बढ़ते बढ़ते जब मैंने रिटायरमेंट मेरी हुई तो पैंतीस हज़ार पर हो गए थे तो फिर उस समय आपने जो जैसे वो आपको परेशान करते थे तो आपने कोई लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट लिया नहीं कोई लीगल एक्शन नहीं लिया हिम्मत के साथ मैं चलती गई जब उन्होंने देखा एक दिन की बात है कि वो अमरे रूम में आए मेरी अलमीरा खुली थी उसमें से उन्होंने क्या किया कि सारियाँ मेरे जो मार्कशीट वगैरह थे वो उठा के ऑफिस में ले गए अब उनको यही लगा था लग रहा था कि मेरे को शायद नीलम आएगी मिन्नत करेगी हाथ जोड़ेगी लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने इसमें छुट्टी होने से पहले किसी बच्चे को बीस रुपये दिए और मैंने बाहर से लॉक मंगवा लिया लॉक लगा के जा करके जैसे ही छुट्टी हुई तो मैंने घर जाना ही था घर जा रही थी उसी समय मेरे को आके स्कूल के पी ने बोला कि मैडम आपको तो प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं मैं चली गई ऑफिस में उन्होंने पूछा कि मैडम आपने अपने अपनी अलमीरा को लॉक कर दें मैंने कहा हाँ सर ये मैंने लॉक कर दिया और चाबी को कहते कहते चाबी कहाँ पर है मैंने चाबी घुमाते हुए दिखा दी ये रही मेरे पास चाबी कहते ये लॉक कहाँ से आया मैंने कहा सर मैंने लॉक नया ही मंगवा लिया था एकदम वो सिर पे हाथ रख के दूसरे दिन बोले कि किसी दूसरे स्टाफ मेम्बर से बोले कि रियली शी इज सो ब्रेव और उनमें इतनी पेशेंस है कि मेरे कहने पर या मेरे गुस्सा होने पर भी उन्होंने ज़रा भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया mm -hmm. मतलब बड़े आराम से टॉलरेट करके पेशेंसली उन्होंने मेरे के डील किया है शी इज सो ग्रेट उस दिन के बाद वो शांत हो गया उन्होंने सोच लिया कि नीलम को पकड़ना बड़ा मुश्किल है तो छोड़ दो इसका पीछा मतलब आपकी हिम्मत के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए <laughs> मतलब फिर बस शांतिपूर्वक चलता रहा फिर उसके बाद तो सारे जितने भी प्रिंसिपल आए सारे फीमेल आए फीमेल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी वो अच्छे रिलेशन अच्छा बोलते रहो अच्छे डीलिंग करते रहो सब कुछ ठीक चलता रहा मेरा ऐसी कोई बात नहीं है तो डी स्कूल में आपने कितने साल तक सेवाएं दी मैंने नीयर अबाउट ट्वेंटी फाइव ईयर्स फाइव आपने सेवाएं दी तो वहाँ पे जब इतने इतने आप सीनियर एज अ सीनियर सीनियर मोस्ट टीचर आप रहे होंगे वहाँ पे तो वहाँ बच्चों के साथ भी एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एक अपनापन सा माहौल बन जाता है जब आप इतने साल एक स्कूल को देते हो तो स्कूल भी घर जैसा लगने लग जाता है इसमें कोई शक नहीं है आज भी बच्चे मेरे को कहीं भी मिलते हैं तो मेरे पाँव छूते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है पिछले दिनों में एक डॉक्टर के पास गई विवेक डॉक्टर था उसने जैसे ही उसने मेरे को देखा मैं कैबिन के अंदर पहुँची हूँ अपनी सीट छोड़कर के सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए और इतना तो रिगार्ड किया कि आई कॉन्ट एक्सप्रेस सो मतलब नाइस आज तक मेरे को अपने स्कूल के बच्चों की याद आती है यहीं कहीं मिलते हैं तो मेरे को एक अपनापन सा महसूस होता है स्टाफ मेंबर्स के साथ बड़ा अपनापन अब भी मैं टेलीफोनिकली मतलब हमारी कन्वर्सेशन चलती रहती है हम एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं आज तक लिया हम हमेशा यही बोलते हैं जितना हम लोगों ने इंजॉय किया इतना तो आजकल की जनरेशन इंजॉय कर ही नहीं पाती हैं तो जब आप जब आपने बताया कि जब आपने स्कूल ज्वाइन किया तो पीछे से आपके बच्चे भी छोटे थे तो वो कैसे मैनेज करते थे मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि बच्चों को भी मैनेज करना है स्कूल भी देखना है स्कूल का काम भी देखना है फिर वापस आके वापस से घर का सिस्टम आपको कुछ वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी उसमें जब पहली बार घर से कदम बाहर रखा था तो दो तो परेशानियाँ थी लेकिन दो चार दिन के बाद सब कुछ ठीक ठीक लग लगने लगा क्योंकि बच्चे चले गए ननन ने मेरी दूसरी वाली बेटी को संभाल लिया तो मेरे को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई मेरी सासू माँ ने भी मेरे से बहुत कोऑपरेट किया सबकी कोऑपरेशन से काम हो गया स्कूल में भी कॉपरेशन बनी रही घर पर भी कॉपरेशन बनी रही जिसका मेरे को काफ़ी फायदा रहा जैसे कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था लेकिन स्टाफ मेंबर्स ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि जो मेरे पास पैसा इकट्ठा होता था जब कोई प्लाट खरीदता तो पूछ लेते कि नीलम तूने भी कुछ ख़रीदना है वही ख़रीदते मतलब जैसे कोई भी जायदाद खरीदते कोई भी प्लाट खरीदते मेरी भी साथ खेल लेते हैं और जब अपने बेचते हैं तो मेरे को भी मेरे वाले भी बेच देते हैं माने आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट प्रॉपर्टी में थे। इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया फिर धीरे धीरे करके स्कूल के जो मतलब सर्वेंट वगैरह जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे से पैसा उधार लेना भी शुरू कर दिया ब्याज पे बस धीरे धीरे देखते देखते ही जिंदगी बदल गई मतलब दुखों से सुखों की तरफ चेंज होने शुरू हो गई फिर मैंने घर के अंदर सारा अपनी मदर लीला मेरी बीमार थी उनको भी मैंने बहुत संभाला उनके लिए फिर अटेंडेंट रख के सारा काम करवाती थी शाम के समय आके खुद मैं उनको सारा संभालती थी क्या बात है शायद उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमें जो मुश्किल समय होता है उसे निकालने में मदद करता है क्या बात है नीलम जी की कहानी सुनकर नीलम जी की जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो सुनकर हमें बहुत बहुत हिम्मत मिल रही है शायद उस समय से निकलना जब आपके पास हस्बैं का साथ ना हो उस समय से लड़ना सबसे मुश्किल होता है तो दोस्तों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ जुड़े रहिए आप सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सलाम ज़िंदगी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नीलम जी से जिनकी लाइफ एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो नीलम जी आपने बताया कि जैसे कि आप स्कूल में थे जब आपके तीन बच्चे थे तो अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके तीनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं हाँ जी मेरे तीनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं सबसे बड़ी वाली बेटी डॉ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और सेकंड नंबर वाली बेटी का अपना स्कूल है उस स्कूल में वो खुद प्रिंसिपल हैं तीसरी बेटी मेरी हाउस वाइफ हैं तीनों की तीनों अपनी अपनी जॉइंट फैमिली में रह रही हैं और तीनों बड़े अच्छी फैमिलीज में रह रही हैं आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम देम रही बात मेरी मेरी जिंदगी में पाँच छः साल में आफ्टर रिटायरमेंट अब और मैं बताई आप आफ्टर रिटायरमेंट अबोर में ही रहे हां जी मैं आफ्टर रिटायरमेंट अबोर में रही उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया जिसमें ऐज़ प्रिंसिपल मैंने काम किया उसके बाद आपने डीएवी स्कूल से हटकर किसी और स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम किया हां जी हां जी मैंने किसी और स्कूल में मैंने ऐज ए प्रिंसिपल काम किया पांच या ती, तीन चार साल मैंने एज ए प्रिंसिपल वहाँ पे काम किया उसके बाद एक आध बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरी बेटियों को बड़ी चिंता हो गई कि नहीं अब ममा आप अकेले रह गए हो तो आपको हमारे पास आ जा जिस बेटी मेरी का स्कूल था वो कहते कहते कि ममा हमें हम जरूरत भी है और आप हमारे पास चलो जो आपका एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा हम लेना चाहते हैं आप सारे स्कूल को संभालो मेरा दमाद मुझे, मुझे मुखसर में ले आया अब मैं मुक्सर में एज ए प्रिंसिपल ही काम कर रही हूँ और बड़ी अच्छी जिंदगी लीड कर रही हूँ आप मुखसर में अभी आ, आ, आपने मुक्सर में ही रिटायरमेंट आपकी मुक्सर से ही हुई तो अभी आप अपनी जो लाइफ है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मेरी लाइफ बहुत अच्छी है अब मैं अपने नाती नातीन के साथ मैं खूब इंजॉय करती हूँ उन्हीं के साथ घूमना फिरना बातें शेयर करना उनको लुकआफ्टर करना स्कूल को लुक काफ्टर करना अच्छा इन्वामेंट में अब मेरी ज़िंदगी बीत रही है अब अपने टाइम पास के लिए क्या करते हैं अब कुछ टाइम पास के लिए घर का काम हो जाता है बाकी मेरे को इस ईश्वर पर बहुत विश्वास है जिसने कि मेरे के दुखों के समय मेरा हाथ थामा और हर पल मेरे साथ चलता रहे जब भी कभी भी मैं अब डोली तो ईश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया मेरे दुख कब निकल गए मेरे को सचमुच ही पता नहीं चला हिम्मत हौसला ईश्वर की कोऑपरेशन, लोगों के कॉपरेशन से बीत गया अब मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ समय है अब मैं स्कूल से रिटायरमेंट ले लिए मैंने अब मैं सुबह उठती हूँ सुबह उठने के साथ ही जैसे कि पहले मॉर्निंग वॉक की योगा की उसके बाद मैं अपना ईश्वर का नाम लेती हूँ मेरे को लगता है कि मेरे को एक घंटा ईश्वर के नाम पे डिवोट करना चाहिए और करती भी हूँ करने के बाद जितना भी हो सकता है पशु पक्षियों को दाना डाल दिया मतलब जितने भी हो सकता है थोड़े बहुत सेवा करती हूँ किसी को दुख सुख हो उसकी हेल्प भी करती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है मतलब जितना हो सकता है जितना बन सकता है मैं करती हूँ इवन फिज़िकली या मेरे हाथ से जो काम हो सकता है वो भी मैं करती हूँ दोस्तों कहते हैं एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को देख उनकी विशेषताओं से सीखता है ऐसा ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिला नीलम जी के लाइफ एक्सपीरियंस से नीलम जी आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए आशा करती हूँ हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसी आशा के साथ मैं श्रुति आप सबसे इजाज़त लेती हूँ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते सलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक पूर्ण के